संक्षिप्त महाभारत वन पर्व पांडवों का गंधमादन पर्वत से चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हुए द्वैत वन में प्रवेश जन्मेजा ने पूछा वैश्व जी जब महारथी वीर अर्जुन अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा पाकर इंद्र भवन से लौट आए उसके बाद उनसे मिलकर पांडवों ने कौन सा कार्य किया वैश्व जी बोले अर्जुन अर्थ अस्त्रविद्या सीखकर इंद्र के समान महान पराक्रमी वीर हो गए थे उनके साथ सभी पांडव उन पुरोक्त वनों में ही रहते हुए अत्यंत रमणीय गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे उस पर्वत पर बड़े ही सुंदर भवन बने हुए थे तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्षों के निकट अनेकों तह के खेल होते रहते थे उन सबको देखते हुए किरीटधारी अर्जुन वहाँ घूमते और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्र संचालन का अभ्यास किया करते थे पाण्डवगण कुबेर के अनुग्रह से वहाँ रहने के लिए उत्तम निवास स्थान पाकर बड़े सुखी थे अर्जुन के साथ वे वहाँ चार वर्ष तक रहे परंतु उनको वह समय एक रात के समान ही प्रतीत हुआ पहले के छह वर्ष तथा वहाँ के चार वर्ष इस प्रकार सब मिलकर पांडवों के वनवास के दस वर्ष सुखपूर्वक बीत गए तन्दर एक दिन भीम अर्जुन नकुल और सहदेव एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठकर उनसे मीठे शब्दों में अपने हित की बात बोले कुरराज हम चाहते हैं आपकी प्रतिज्ञा सच्ची हो तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं जो आपको प्रिय लगे हम लोगों के वनवास का यह ग्यारहवां वर्ष चल रहा है आपकी आज्ञा सिरोधार्य कर मान अपमान का विचार छोड़कर कर हम निर्भयतापूर्वक वन में विचर रहे हैं हमें विश्वास है उस खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन को चकमा देकर तेरहवें वर्ष का अज्ञातवाद भी सुख से व्यतीत करेंगे एक वर्ष तक गुप्त रीति से भ्रमण करके फिर हम उस नराधम का अनायासी संहार कर डालेंगे वैश्व जी कहते हैं धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों का विचार अच्छी तरह जान लिया तब उन्होंने कुबेर के उस निवास स्थान की प्रतिक्षणा की और प्रदक्षिणा की और वहाँ के उत्तम भवन नदी सरोवर तथा समस्त यक्ष राक्षसों से जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात राजा जटिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट पड़े रास्ते में जहाँ कहीं भी अगम्य पर्वत और झरने आते वहाँ घटोत्क इन सबको एक ही साथ कंधे पर उठाकर पाँच पार पहुंचा देता महर्षि लोमस ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा तो जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है वैसे ही उन सबको सुंदर उपदेश दिया और स्वयं मन ही मन प्रसन्न होकर देवताओं के निवास स्थान को चले गए इसी प्रकार राजर्षि श्री आष्टीशेषण आश आष्टीशेषेण ने भी उन सबको उपदेश दिया तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों मनोहर तपोवनों और बड़े बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े वे कभी रमणीय वनों में कभी नदियों के तट पर कभी जलाशयों के किनारे और कभी पर्वतों की छोटी बड़ी गुफाओं में रात को ठहरते जाते थे इस प्रकार चलते चलते वे राजा विश्वपरवा के अत्यंत मनोरम आश्रम पर पहुँचे विश्वपरवा जी ने इन लोगों का बड़ा आदर सत्कार किया और पांडवों ने विश्राम करके थकावट दूर होने पर उनसे जैसे तैसे गंधमादन पर्वत पर निवास किया था वह सब समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाया विश्वप्रवा के आश्रम पर देवता और महर्षि आकर निवास किया करते थे इससे वह अत्यंत पवित्र हो गया था पांडव भी वहां एक रात रहकर दूसरे दिन सवेरे बद्रिकाश्रम तीर्थ विशालानगरी में आए वहाँ भगवान नरनारायण के क्षेत्र में एक मास तक वे बड़े आनंद के साथ रहे फिर जिस मार्ग से आए थे उसी से लौटकर उन्होंने किरातराज सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया चीन तुसार, दरद और कुलिंद देशों को जहां रत्नों और मणियों की खाने हैं लांगकर तथा हिमालय के दुर्गम प्रदेशों को पार करके उन्होंने राजा सुबाहू का नगर देखा राजा सुबाहू ने जब सुना कि मेरे राज्य में पांडवगढ़ पथारे हुए हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर आकर इनकी अगवानी की राजा यधिष्ठिन ने भी उसका सम्मान किया सुबाह के यहाँ एक रात उन्होंने बड़े आनंद से व्यतीत की सवेरे घटोत्क को उनके अनुचरों सहित विदा कर दिया और सुबाह के दिए हुए बहुत से रथ और सारथी साथ लेकर उस पर्वत पर पहुँचे जो यमुना का उद्गम स्थान है उस पर झरने बह रहे थे उसके हिमाच्छादित शिखर बालसुरी की किरणें पड़ने से फेत और अनून रंग के दिखाई पड़ते थे वीरवर पांडवों ने उस पर्वत पर विशाख यूप नामक वन में निवास किया वह महान वन चैत्ररथ वन के समान शोभायमान था वहां उन्होंने आनंद पूर्वक एक वर्ष व्यतीत किया वहां निवास करते समय एक दिन भीम पर्वत की कंदरा में एक महाबली अजगर के पास जा पहुँचे जो मृत्यु के समान भयानक और मुख से पीड़ित था भूख से पीड़ित था उसे देखते ही भीम भयभीत हो गए उनकी अंतरात्मा विषाद और मोह से व्यथित हो उठी उस अजगर ने भीम के शरीर को लपेट लिया वे भय के समुद्र में डूब रहे थे उस समय महाराज युधिष्ठिर ही द्वीप के समान उन्हें शरण देने वाले हुए उन्होंने ही आकर उन्हें सर्प के चंगुल से छुड़ाया उस समय पांडवों के वनवास का 11वां वर्ष पूरा हो रहा था और 12वां वर्ष समीप था अतः वे किसी दूसरे वन में भ्रमण करने के लिए उस चैत्र के समान सुंदर वन से बाहर निकले और मरुभूमि के निकट सरस्वती नदी के तट पर जाकर द्वैत वन में पहुँचे वहाँ द्वैत नामक एक सुंदर सरोवर भी था